श्रीमद्भागवत महापुराण नवम नव स्क अथकादशोध्याय भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन श्री शोकुवाच भगवान आत्मनात्म राम उत्तम कल्पक सर्वदेव देव इज आचार्य मखै श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छिन्द भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का जजन किया होते ददाद दिशं प्राचिम ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु उध्वर्ये प्रतीचिम च उदेचिम शाम उन्होंने होता को पूर्व दिशा ब्रह्मा को दक्षिण अध्यय को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी आचार्यादेश भूस्तंतरा मन्यनादम कृष्णं ब्राह्मणोर्हति निष्पृह उनके बीच में जितनी भूमि बच रही थी वह उन्होंने आचार्य को दे दी उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निस्पृह ब्राह्मण ही हैं इतलंकारवासोभ्याशेषिता तथा राग्यपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता इस प्रकार सारे भूमंडल का दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे इसी प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बच रहे तेतो तो ब्रह्मण्य देवस्या वात्सल्यम वीक्ष संस्कृत पीता जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा अपया नस्वया नो भगवान भुवनेश्वर यंडोन्तर हृदय हम विष्य तमो हंसी प्रभो आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपने ज्योति से अज्ञानांधकार का नाश कर रहे हैं ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठमेदसे मेध से उत्तम श्लोक धुर्याय नष्टदंडारिताग्रे आपको ज्ञान अनंत है पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुँचाते आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्टदेव देव मानते हैं भगवान आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं कदाचिल्लो कजिगू रात चरणवाचो सुणो द्रामो भार बुद्ध्य कश्य से परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम की रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी वह अपनी पत्नी से कह रहा था ना हम बिभर्मिवाम दुष्टासती परवेश परवेशम गांीलो भी बिभ्रियात सीता ना भजे पुनः अरे तू दुष्ट और उल्टा है तू पराय घर में रह आई है स्त्रीलो भी राम भले ही सीता को रख ले परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता योका बहुमुखाद दुराराध्याद पत्याभीतेन तेन सा त्यक्ता प्राप्ता सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तो वे लोग का उपवास से कुछ भयभीत से हो गए उन्होंने श्री सीता जी का परित्याग कर दिया और वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी अंतर्वतन आगते कालेम सा शुशुभ सुतौ कुशोल ख्यात तयोचक्र क्रिया मुनि सीताजी उस समय गर्भवती थी समय आने पर उन्होंने एक साथ ही दो पुत्र उत्पन्न किए उनके नाम हुए कुश और लव वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए अंगिकेतु लक्ष्मणस्यात्मज स्मृतौ तक्ष पुष्कताम भरत महीपते लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए अंगद और चित्रकेतु परीक्षित इसी प्रकार भरत जी के भी दो ही पुत्र थे तक्ष और पुष्कल सुबाहु श्रुतसेन से शत्रुघ्न से बभूवतु गंधर्वान्न कौटिशो जघ् भरतो भिजिय तथा शत्रुघ्न के भी दो पुत्र हुए सुबाहु और श्रुतसेन भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्मों का संहार किया तदीय धनमान सर्वराज नेदयत सद्रुघ्न से मधोपुत्र लवण नाम राक्षसम अथवा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वही उन्होंने उनका सब धन लाकर अपने बड़े भाई भगवान श्री राम की सेवा में निवेदन किया शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहां मथुरा नाम की पुरी बसाई मनो नृक्षि निक्षिप्यतनय सीता भरता ध्यायती रामचरण विभर प्रवेश भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देवी के लोक में चली गईं तथा भगवान राम और रुंधनपे धिया स्मरन तस्ताशक्नोद्रोधुमेश्वर यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम ने अपने शोकावेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा परंतु परम समर्थ होने पर भी वे उसे रोक न सके क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण होया करते थे स्त्री सुपूम प्रसंग ऐता दिख सर्वत्रताव अपी स्वराणाम की मुतः ग्राम्य गृह परीक्षित यह स्त्री और पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार दुख का कारण है यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है फिर गृह शक्ति विषय पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या है तथा ततऊर्धर्य ब्रह्मचर्यम न जुहोत प्रभु त्रयोदशाब्द साहस्रम अग्निहोत्र अखंडितम इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके तेरह हजार वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया स्मृता हृदय विन्या विद्धम दंडक कंटकै स्वपादल राम आत्मज्योतिरघात तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके जो दंडक वन के कांटों से बिंध गए थे अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय धाम में चले गए नेदम दम जसो रघुपते सूर्य लीला तनोरधिकम्य विमुग्ध धाम न रक्षो बधो जलधिबंधन मत मस्त्र पू गई है किमत शत्रुन ने कपिह सहायाह परीक्षित भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है फिर उनके बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था ऐसी स्थिति में रघुवंश सिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला था या समुद्र पर पुल बांध दिया था भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों वंद, की सहायता की भी आवश्यकता क्या थी यह सब उनकी लीला ही है यश्यामल नृप सदस्यू यशोधना गायंत्य घोम दिग्भेन्द्रपट्टम तम नाकृत पादाम भुजम रघुपतिम शरणम प्रपद दे भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है वह वा इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठता है आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण शरण ग्रहण करता हूँ सये स्पृष्टोभिदृष्टो वा संविष्टोनगते कौशलास्ते ये योगि जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया उनका सहवास अथवा अनुगमन किया वे सबके सम तथा कोसल देश के निवासी भी उसी लोक में गए जहाँ बड़े बड़े योगी योग साधना के द्वारा जाते हैं पुरुषो राम चरितम श्रवणारियन आण संस्य पर राजन कर्म बंधे विमुचते जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति होती है परीक्षित केवल इतना ही नहीं वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है राजवाच कथम स भगवान रामो भ्रातृन् स्वयं आत्मन तस्वर्तन प्रजापवरा से राजा परीक्षित ने पूछा भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन और अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे श्री शुकवाझम अधिग्विजय भातृ त्रिभुवेश्वर आत्मान दर्शय स्वाम पूर्णमेक्षुगह श्री सुखदेव जी कहते हैं त्रिभुवनपति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी की देखरेख करने लगे आसिक मार्गाम गंधोदयी करीना मदसी करै स्वाम प्राप्त महालोक्य मत्ताम वाम सुतराम उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल और हाथियों के मद कणों से सिंचे रहते ऐसा जान पड़ता मानो यह नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत महत्वाली हो रही है प्रसाद गोपुर सभा चैत्य देव देवगृहाम कल पताका भीताम उसके महल फाटक सभा भवन बिहार और देवालय आदि में सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थी उगेतय रंभा भी पट्टिका भी सुहासताम आदर्श संभ्री सुख शि कृत कौतुकोरणाम वह डंठल समय सुपारी केले के खंभे और सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी दर्पण वस्त्र और पुष्पमालाओं से तथा मांगलिक चित्रकारियों और बंधन वालों से सारी नगरी जगमगा रही थी तमुपेयु तत्र पौरा अर्ण पाणय आशीष ओम झुझुर्देव जुझ पाही माम नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर भगवान के पास आते और उनसे प्रार्थना करते कि देव पहले आपने ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार किया था अब आप ही इसका पालन कीजिए ततः प्रजाभेक्ष पतिम चिरागतम दिधीक्ष यो शिष्ट गृह स्त्रियो नरुह्य हरियाण्य अतृप्त नेत्राक उसमय किरण परीक्षित उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम जी इधर पधारे हैं तब सभी स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते वे ऊंची-ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नेत्रों से कमल नयन भगवान को देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करते अथ प्रवेश स्वगृह जुष्ठम से पूर्वराज भी अनंताखिल लोका लोका अनंताखिलको अनर्घो रूप परिच्छदम इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य वस्तु बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे विद्रोम्बर द्वार वैदुर्य स्तंभ पंख भी स्थल स्वच्छे स्वच्छ स्फटिक भित्ति भी महलों के द्वार तथा देहलियाँ मूँगे की बनी हुई थी उनमें जो खंभे थे वे वैदुर्य मढ़ी के थे मरकत मड़ी के बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे तथा स्फटिक मणि की दीवारें चमकती रहती थीं चित्रकृग भी पट्टिका भीसो मणिगणानशुक मुक्ताफल चिंदुलासैह कांत कामोपत्ति धूप दीपे सुर मंडित पुष्प मंडनैह स्त्री पुंभी सुरशंकाशय जुष्टम भूषण भूषण रंग बिरंगी मालाओं पताकाओं मलियों की चमक शुद्ध चेतन के समान उज्ज्वल मोती सुंदर सुंदर भोग सामग्री सुगंधित धूप दीप तथा फूलों के गहनों से वे महल खूब सजाए हुए थे आभूषणों को भी भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उसकी सेवा में लगे रहते थे तस्म भगवान राम सिंधयाम प्रियजेशयाम रे मे स्वा राम धीराणाम ऋषभ सीतया परीक्षित भगवान श्री राम जी आत्मा राम जितेंद्रीय पुरुषों के शिरोमणि थे उसी महल में वे अपनी प्रिय प्राण प्रिया प्रेयसी प्रेममयी पत्नी श्री सीता जी के साथ विहार करते थे भुवजे च यथा कामान धर्मम अपीडयन वर्ष पूगान बहुलनाम अभिध्यात्ताग्रपलव सभी स्त्री पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं वे ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समय अनुसार भोगों का उपभोग करते रहेमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहीतायाम नवम स्कंधे श्री रामोपाख्या एकादशोध्याय